यहां पर पूछ सकते हैं यानी आप लिख करके देंगे और उनका समाधान इस समय दिया जाएगा कक्षाओं के अतिरिक्त विषय पर भी लेकिन मुख्य रूप से आध्यात्मिक विषयों पर आपके मन में जो प्रश्न हो उनको भी आप लिख करके डब्बों में डाल सकते हैं उनका उत्तर भी यहां पर देने का प्रयास किया जाएगा सारे के सारे विषय जो जो आप जानना चाहते हैं वो तो शिविर में कक्षाओं में सब नहीं हो सकते इसलिए उनके बारे में थोड़ी जानकारी आपको मिल सके जैसा समाधान या शंका समाधान का विषय रखा जाता है वैदिक धर्म में प्रारंभ से ही प्रश्नोत्तर और शंका समाधान की बातें हमें प्राप्त होती हैं शास्त्रों में और वे बिना संकोच के पूछी जाती हैं। जो भी आपके मन में प्रश्न उठता हो वक्ता जो भी यहां पर बोल रहे हों या किसी शास्त्र को पढ़ते हुए आपने जो भी प्रश्न आता हो वो पूछना चाहिए उन शास्त्रों और वक्ताओं के प्रति श्रद्धा रखते हुए भी पूरी श्रद्धा रखते हुए भी हम प्रश्न पूछ सकते हैं अनेक बार अध्यात्म में ये प्रस्तुत किया जाता है कि जिनके प्रति हमारी श्रद्धा है व्यक्ति महापुरुष ग्रंथ उनके प्रति प्रश्न नहीं उठना चाहिए प्रश्न उठने का मतलब है उनके प्रति अश्रद्धा होना उनको ठीक नहीं मानना तो ऐसा जो प्रचारित किया जाता है वो ठीक नहीं है इन सबके प्रति श्रद्धा रखते हुए भी आदर रखते हुए भी हम कुछ पूछ सकते हैं जो चीज हमें समझ में नहीं आई यदि हमारी भाषा आक्षेपात्मक हो प्रश्न पूछते हुए आक्षेपात्मक हो हम निंदा कर रहे हो तो वो अश्रद्धा का सूचक होगा लेकिन हम जैसा वशात कुछ पूछ रहे हैं वो तो जो कहना चाहता हूं उसको अच्छी तरह समझना के लिए समझने के लिए हम पूछ रहे हैं तो इसमें कोई अश्रद्धा नहीं होती है और पूछना ही चाहिए नहीं तो वो बातें मन में टिकी रहती हैं और साधना में प्रगति नहीं होती अस्पष्टता रहती है इसके वैदिक धर्म में आर्य समाज में शिविरों में आपको स्वतंत्रता से प्रश्न रखने के लिए कहा जाता है बिना संकोच के कई बार मन में ये बात बैठा दी जाती है कि प्रश्न किया इसका मतलब है संशय किया हमने प्रश्न उठने के पीछे कारण संशय होता है ऐसा है या ऐसा है तो प्रश्न उठता है तो प्रश्न से पहले संशय मन में आ जाता है और जिसके मन में संशय होता है उसका क्या हाल होता है बुरा हाल होता है ऐसा कहा जाता है तो कहते हैं संशय आत्मा विनश्य थी जो संशय स्वभाव वाला है जिसके अंदर से ही संशय वो विनष्ट हो जाता है नष्ट हो जाता है तो किसी विशेष संदर्भ में यह कहा गया है किसी के मन में संशय पैदा हो और समाधान करने पर कर भी संशय बना ही रहे और संशय के कारण उसमें उलझन पैदा हो जाए तब तो हानिकारक है लेकिन समाधान के लिए जब संशय किया जाता है और समाधान मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है लेकिन फिर भी हो सकता है कुछ प्रश्न शंकाएं हमारे मन में रह जाए आपके मन में भी बहुत सारे संशय होंगे यहां सब संशयों का निवारण हो जाएगा ऐसा तो नहीं कह सकते और यहां जो उत्तर दिया जाएगा उससे आप सब संतुष्ट हो जाए ये भी आवश्यक नहीं है इसलिए कुछ संशय तो फिर भी बने रहते हैं एक विद्वान दूसरा विद्वान एक पुस्तक दूसरी पुस्तक धीरे धीरे करके वो संशय निवृत्त होते हैं। और शत प्रतिशत संशय को ईश्वर के साक्षात्कार के बाद ही हो सकते हैं नहीं तो कुछ ना कुछ बने रहते हैं मेरे भी अपने कुछ संशय हैं आप पूछ रहे हैं मैं उत्तर दे रहा हूं इसका ये मतलब नहीं कि मेरे सारे संशय निवृत्त हो चुके हैं लेकिन जो कुछ बता सकते हैं शास्त्रों के अनुसार अनुभव के अनुसार जैसा जाना समझा है ऋषियों के सिद्धांतों को जैसा समझाए सत्य के प्रमाणों के आधार पर जो समझा है उसको आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास रहेगा और जो उत्तर मैं दूंगा उस पर भी यदि आपको प्रश्न होता है तो आप प्रति प्रश्न भी कर सकते हैं फिर पर्ची पर कर लिख करके दे दीजिए और उसका जो कुछ समाधान हो सकेगा तो फिर प्रयास करेंगे और किसी बात को अच्छी तरह समझने के लिए प्रश्नों का उठना आवश्यक है यदि प्रश्न नहीं उठ रहे हैं तो दो बातें हो सकती हैं या तो आपको सारी बात समझ में आ गई है और या समझ में नहीं आई है यदि समझने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है तो प्रश्न तो उठेंगे ही एक तो कोई बहुत बिरला होगा जिसको सुनते ही सारी बात एकदम समझ में आ जाए पिछले जन्म के संस्कार जिसके होंगे वही ऐसा कर सकता है तो प्रश्न तो उठेंगे यदि प्रश्न नहीं उठ रहे हैं तो अपने ऊपर विचार करना चाहिए कि मेरे प्रश्न क्यों नहीं उठ रहे हैं प्रश्न उठना अच्छा लक्षण है अब प्रश्न आपने रखा बहुत से प्रश्न जिज्ञासा के कारण होते हैं बहुत से प्रश्न ये देखने के लिए होते हैं कि वक्ता को आता है या नहीं आता है जानते हैं नहीं जानते हैं आपको उत्तर पता है लेकिन इनको उत्तर पता है नहीं पता है ये भी आप पूछ सकते हैं ऐसी भावना हो सकती है तो ऐसा ना पूछे तो अच्छा है तो आपको दूसरे प्रश्नों से ही पता लग जाएगा जैसा भी है तो जिनकी वास्तव में शंका है पूछना चाहते हैं वो पूछें नहीं तो क्या होता है आपने कोई उत्तर सोच रखा है और निश्चय भी कर रखा है लेकिन फिर भी प्रश्न पूछ रहे हैं अब बक्ता जो भी उत्तर देगा आपको स्वीकार्य नहीं होगा क्योंकि तो आपने पहले से निश्चय कर रखा है ऐसा ही है और ऐसे में यद्यपि यहां आपको अभी बोलने का अवसर नहीं है नहीं तो आप भी बोलेंगे मैं भी बोलूंगा और वो फिर वाद का रूप लेगा शास्त्रार्थ का रूप ले लेगा वो अलग तरीके से होता है यदि शास्त्रार्थ करना होता है तो वो उसका तरीका अलग होता है फिर दोनों अपनी बात रखते हैं दोनों प्रमाण रखते हैं यदि हमारे बीच में उस तरह की प्रक्रिया नहीं चल रही है अभी आप पूछ रहे हैं और मैं उत्तर दूंगा लेकिन इतना अवसर आपके पास अवश्य है कि कोई बात यदि आपको समझ में नहीं आती है या आपको गलत लग रही है आप फिर से पूछ सकते हैं यहां मैं प्रयास रखूंगा कि आपको कोई बात कही जाए तो प्रमाण से ही रखी जाए प्रमाण पूर्वक ही रखी जाए अभी मत कीजिए अब एक शुरू होते ही मैं टोकू से पहले तो दूसरे वो शुरू हो गए तो आपको कैसे करना है वो तो आपको सूचना भी हुई है आपको डब्बे में डालना है यहां बीच में नहीं मैं बहुत सारे प्रश्न लेके आया हूं जो अब तक आ चुके हैं आपके जो आज की कक्षा में पूरे नहीं होंगे इसलिए मेरे पास प्रश्नों की कमी नहीं है आप अपने पास रखिए और कागज बड़ा लीजिए और नाम अवश्य लिखिए अपना स्थान पंजीकरण संख्या लिख लीजिए और नाम लिख दीजिए। यहां मैं आपका नाम नहीं बोलूंगा किसी का थोड़ा तो संकोच होता है नाम बोलने की आवश्यकता भी नहीं है लेकिन यदि आपका प्रश्न मुझे समझ में नहीं आया तो आपसे संपर्क करके आपके प्रश्नों को ठीक समझा जा सकता है आपसे संपर्क कर सकते हैं नहीं तो हम कैसे पता लगेगा किन का है अथवा कुछ प्रश्नों के उत्तर होते हैं सामूहिक में नहीं दिए जा सकते आपको व्यक्तिगत है तो अलग से बुला करके आपको दिए जा सकते हैं तो आज कुछ है जो आ चुके हैं उनका तो मैं उत्तर दे दूंगा लेकिन आगे से यदि बिना नाम लिखे आएंगे तो उन प्रश्नों को मैं नहीं लूंगा आप लोग अपना नाम लिख दीजिए निसंकोच लिखिए आपका नाम दूसरों को नहीं बताया जाएगा वो आपके और मेरे बीच में रहेगा या जो उठाते हैं उनके बीच में रहेगा और किसी को नहीं बताया जाएगा तो मैं आपके प्रश्नों को प्रारंभ करता हूं सब तरह के प्रश्न हैं। आप में से कुछ एकदम नए हैं, कुछ इस परंपरा वाले भी नहीं हैं, बिल्कुल नए परिवेश में आए हैं पहली बार इस तरह के शिविर में आए हैं आर्य समाज के ऐसे भी है कुछ बहुत समय से वैदिक धर्मी हैं सुनते हैं विद्वानों को उनके भी प्रश्न हैं और कुछ बहुत बार शिविरों में आ चुके हैं दो बार चार बार पांच पांच दस दस शिविर कर चुके हैं ऐसे भी आप में हैं इसलिए आपके प्रश्न सब स्तर के होंगे और सबको सामंजस्य करना है नएओं के छोटे छोटे प्रश्न है तो बड़ों को धैर्य रखना है पुराणों को कि कोई बात नहीं ये नए नए ऐसे प्रश्न हो सकते हैं उसको आप इस तरह देख सकते हैं कि आपसे कोई नया व्यक्ति प्रश्न करे तो क्या उत्तर दिया जा सकता है आपको पता है उत्तर लेकिन कैसे समझाया जाता है आप इस रूप में उसको आनंद ले सकते हैं सुन सकते हैं आपको अरुचि नहीं होगी और जो बड़े लोगों के प्रश्न हैं बहुत कठिन बहुत अधिक कठिन होंगे तो मैं लूंगा नहीं यहां पर बहुत अधिक शास्त्रीय होंगे तो मैं यहां लूंगा नहीं अधिकतर व्यवहारिक प्रश्नों को और कुछ सैद्धांतिक प्रश्नों को भी यहां लेना होता है तो नए व्यक्ति नए व्यक्तियों को ये दुखी नहीं होना है कि ये क्या क्या बातें हो रही हैं, कौन से मेरे को तो पता ही नहीं है कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है क्या तो प्रश्न है और क्या उत्तर दिया जा रहा है तो नयों को जब ऐसा हो तो उनको परेशान नहीं होना है बस केवल सुन लीजिए जितना है आपका और आपके प्रश्न व्यवहार से संबंधित अधिक हो कुछ सैद्धांतिक भी हो साधना से संबंधित हो ध्यान से संबंधित हो तो अध्ययन करते समय प्रश्न आएंगे आने चाहिए और फिर जब व्यक्ति उनको व्यवहार में उतारने लगता है तब और भी अधिक प्रश्न आएंगे जगह जगह समस्या आएंगी जो व्यक्ति केवल पढ़ के संतुष्ट हो जाते हैं थोड़े बहुत प्रश्न हैं, व्यवहार में नहीं ला रहे तो भी उनको प्रश्न नहीं आते जीवन में उतारने लगते हैं जिस जिस आज की विषम परिस्थिति में हम रह रहे हैं वहां कैसे उतारे वहां पदल पदल समस्याएं लगेंगी तो ऐसे व्यवहारिक प्रश्न भी आप दे सकते हैं और जो व्यवहार में उतार हैं उनको प्रश्न आएंगे तो मैं प्रारंभ करता हूं कौन घंटे का समय रहता है और मैं कुछ जल्दी भी लेने का प्रयास करूंगा नहीं तो आपके इतने प्रश्न आ जाएंगे कि अंतिम समय मेरे पास इतने सारे प्रश्न होंगे जो कि एक शिविर चाहिए उसको बताने के लिए इतने प्रश्न होते हैं सब जिज्ञास होते हैं सब समय लेकर के आते हैं निकाल के आते हैं नौकरी छोड़ के आते हैं धंधा छोड़ के आते हैं घर परिवार छोड़ के आते हैं तो बहुत उत्सुकता रहती है कि ये भी पूछ लो ये भी पूछ लो ये भी पूछ लो पर यहाँ की अपनी सीमा है प्रश्न का उत्तर भी आप तक ठीक जाना चाहिए लेकिन बहुत विस्तृत भी नहीं हो जाए और बहुत संक्षिप्त भी नहीं हो जाए ऐसा मेरी समस्या जो मैं कर सकता हूं करूंगा और जिस प्रश्न का उत्तर अति संक्षिप्त से हो छूट जाए आपको तो आप फिर से लिख दीजिएगा तो प्रश्न है पहला जो आत्मा मनुष्य में होती है क्या वही पेड़ पौधों में होती है तो उसका उत्तर है हाँ वही आत्मा पेड़ पौधों में होती है पेड़ पौधे जीव जंतु जो भी जीवित हमारे को प्राणी दिखाई देते हैं सब में एक ही जैसी आत्माएं हैं अलग अलग आत्माएं लेकिन एक जैसी और अपने अपने कर्मों के अनुसार कर्मफल परमात्मा उन्हें प्रदान करता है उसके अनुसार अलग अलग शरीर प्राप्त होता है और मनुष्यों में भी बहुत सारा भेद हमारे अंदर रहता है फट तरह और अन्य प्राणियों में तो रहता ही है लेकिन आत्माएं सब एक जैसी होती हैं और हम भी न जाने किन किन योनियों के अंदर किन किन शरीरों में होकर के आए हैं आज मनुष्य शरीर में है फिर बुरे कर्म यदि करेंगे तो उनके कर्मों के अनुसार फिर वहां पर जाएंगे जो आत्मा आज वहां है वो भी कभी मनुष्य होंगे ये सब परिवर्तन होता तो रहता है आत्माएं सब एक जैसी हैं सब जीवात्माएं है एक जैसी हैं अगला प्रश्न है, है। सामान्य मनुष्य स्वयं यदि चाहे तो क्या बच्चों की संख्या कम या अधिक कर सकता है तो कर सकता है ये प्रश्न इस पृष्ठभूमि में है जो ये मानते हैं कि संतान परमात्मा की देन होती है परमात्मा कर्मानुसार या जैसे भी वो संतान होता है किसको कितनी संतान होती है ये परमात्मा के ऊपर निर्भर करता है और इसके साथ साथ क्योंकि ये बात भी जुड़ जाती है कि जन्म तो परमात्मा ही देता है अलग अलग शरीरों को मैं आत्मा को भेजना ये तो परमात्मा ही करता है उसमें तो मनुष्य का क्या हस्तक्षेप है लेकिन आज आप सभी जानते ही है वैसे कोई अपरिचित विषय नहीं है तो संतान का नियंत्रण गर्भ निरोध आदि जो चीजें आजकल प्रचलित हैं और बहुत सारे उपाय ब्रह्मचर्य से कोई रहता है भिन्न समय में करता है अथवा और गर्भपात आदि या जो भी चीजें होती हैं उससे संतति को रोका जाता है आजकल भी बहुत सारे उपाय हैं पहले भी थे आज भी हैं तो संतान का होना यानी मनुष्य का होना ये मनुष्य के ऊपर निर्भर करता है हमारे ऊपर भी निर्भर करता है ये ठीक है कि वहां आत्मा को भेजना परमात्मा के ऊपर निर्भर करता है कौन सी आत्मा आएगी ये परमात्मा के ऊपर निर्भर करता है लेकिन संतति को हम रोकी सकते हैं अगला प्रश्न यदि वेद ईश्वरीय वाणी है और अपरुष हैं अर्थात ईश्वरकृत हैं तो ईश्वर की वाणी है और अपौरुष है अपरुषय का मतलब होता है पुरुष शब्द से पौरुषय होता है जो पुरुष के द्वारा कही गई है पुरुष का मतलब केवल ये आदमी वाले पुरुष नहीं मनुष्य मात्र वो पुरुष कहलाता है आत्मा कहलाती है आत्मा को भी पुरुष कहते हैं और परमात्मा तो अपरुष है, न्यूं न्यूं है। न्यूं न्यूं मतलब किसी मनुष्य के द्वारा निर्मित नहीं है अमानवीय है परमेश्वर द्वारा कृत है प्रश्न इनका आगे है परन्तु परमात्मा ने चार ऋषियों में वेद का जो ज्ञान प्राप्त कराया था तो वे ऋषि भी तो मनुष्य थे इनका कहना है कि ये इन्होंने सुना है कि ईश्वर ने चार ऋषियों को वेद का ज्ञान दिया वेद का अवतरण यहां कैसे हुआ ये जो प्रश्न रहता है महर्षि ने स्पष्ट लिखा है परमात्मा सीधे दे नहीं सकता हमारे को ऐसे फैलाने का तो चार ऋषि वायु, आदित्य और अंगिरा चारों को क्रमशः ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्वेद ये वेद का ज्ञान दिया तो परमात्मा ने इन ऋषियों के हृदय में मन में बुद्धि में अंदर अंतकरण में ये ज्ञान दिया और उन ऋषियों ने फिर उसको अन्य मनुष्यों को दिया इनका प्रश्न ये है कि परमात्मा ने ऋषियों को दिया और ऋषियों ने जब बताया तो अब ये वेद का ज्ञान पौरुषय होगा या अपौरुषय होगा ये ईश्वर कृत कहलाएगा या मनुष्य मनुष्यकृत कलायेगा पौरुषय यानी मनुष्यकृत अपौरुषय यानी ईश्वरकृत तो जब चार ऋषियों का नाम आ रहा है चारों वेदों के साथ में तो इस ज्ञान को हम मनुष्य कृत क्यों ना मानते हैं मनुष्य वहां पर है तो इसका उत्तर है कि उन चार ऋषियों ने अपनी कोई बात वहां नहीं मिलाई थी जैसा परमात्मा ने दिया था वैसा का वैसा अन्य मनुष्यों के लिए प्रस्तुत किया इसलिए वो परमात्मा का ही माना जाता है के लिए एक लौकिक उदाहरण दिया जाता है कि जैसे कोई अधिकारी अपने लिपिक कर्मचारी से कोई पत्र लिखवा रहा है किसी संस्था को किसी कंपनी को तो लिखने वाला कोई और है भेजने वाला कोई और है या उसने बोल के बता दिया कि भी ऐसा ऐसा विषय बनाना है वो खुद लिख करके लेके आ गया तो जो पहला वाला उदाहरण है कि जैसा अधिकारी ने बोला वैसा लिपिक ने शॉर्ट हैंड या जो भी होते हैं इन्होंने लिखा तो पत्र किसका माना जाएगा किसने लिखा उसको लिखने वाला तो वो है लेकिन बात किसकी है अधिकारी की है। इसलिए वो अधिकारी का ही माना जाता है और अधिकारी ने केवल सामान्य बातें बोल दी कि इन इन बिंदुओं को आप लिखी दिए और लिपिक ने विधिवत पत्र बनाया भाषा उसकी थी आगे पीछे का भाग जो औपचारिक होता है वो उसने बनाया पहले से पता है ये ऐसा लिखा हुआ हो तो भी अधिकारी का ही माना जाता है लेकिन यहां वेद के संदर्भ में तो ये दूसरा वाला उदाहरण नहीं घटता है पहला वाला उदाहरण है जैसा परमात्मा ने दिया वैसा का वैसा ऋषियों ने अन्य मनुष्यों के लिए प्रस्तुत कर दिया इस पृथ्वी पर आ गया इसको कहते हैं वेद की वर्णानुपूर्वी नित्य है मतलब वर्ण कहते हैं जैसे क एक वर्ण है अ एक वर्ण है शब्द है अलग अलग जो वर्ण जिस क्रम से है अनुपूर्वी कहते हैं उसका पहला और आगे का जो भाग है कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा अग्निम ईड़े पुरोहितम तो अग्निम ईड़े पुरोहितम यूं का यू ही है अग्निम पुरोहितम ईड़े ऐसे बदलेगा नहीं यहां पर कुछ भी एक शब्द भी एक अक्षर भी आगे पीछे ना हो इसको कहते हैं वर्णों की आनुपूर्वी नृत्य है ऐसी की ऐसी है एक अक्षर का भी अंतर नहीं है ऐसा लोगों के लिए होता है तो परमात्मा ने जैसा ज्ञान दिया वैसा ही चार दिशा को मिला इसलिए वेद को अपौरुष ईश्वरकृत ही माना जाता है पौरुषे यानी मनुष्यकृत नहीं माना जाता अगला प्रश्न दिशा भ्रम की स्थिति होती है दिशाएं जैसे चार दिशाएं तो एक भ्रम की स्थिति बन जाती है कि पूर्व दिशा किधर है नई जगह जाते हैं तो बन जाता है आप में से भी कईयों को बन रहा है यह प्रश्न भी ऐसे व्यक्तियों का है औरों को भी होगा घर पे तो हमें पता रहता है कौन सी दिशा कहाँ लेकिन यहां वही जगह पे तो पता नहीं लगता है तो कहते हैं ऋषि उद्यान में भी हो रही है तो कृपया दिशा की स्थिति बताएं वह तो उपचार बताएं तो दिशा की स्थिति तो यज्ञ के प्रकार से आप पता कर सकते हैं कि हम पूर्व दिशा में बैठते हैं धृत वाले तो अभी जो हम जैसे बैठे हुए हैं मेरा मुख पूर्व दिशा की तरफ है आपका मुख पश्चिम दिशा की तरफ है ऐसे ही हम यजशाला में करते हैं तो इसके आधार पर हम कर सकते हैं इधर पश्चिम की तरफ सूर्य जा रहा है छिप है सु, सुबह उधर से उगता है लेकिन इसका निवारण कैसे हो उपचार कैसे हो तो दिशाओं का निर्धारण सूर्य के माध्यम से होता है जिस दिशा से सूर्य उगता है उसको पूर्व कहते हैं जहां अस्त होता है उसको पश्चिम कहते हैं और जो हमारे डाइने हथ की तरफ है उसको दक्षिण दिशा कह देते हैं और जो बाय हाथ की तरफ है उसको उत्तर दिशा कहते हैं लेकिन सूर्य के आधार पर निश्चय होता है इसी तरह की एक बात सांख्य दर्शन में आती है इसको उदाहरण के रूप में वहां उन्होंने प्रस्तुत किया कि कुछ चीजें अध्यात्म की हमने सुन तो लिया है लेकिन दिमाग से दिमाग में समझ में नहीं आती है वो पूंजी भी रहती है प्रमाण नहीं होता है तो संख्य दर्शन का पहले अध्याय का उनसठवा सूत्र है युक्ति तो बिना बाध्यते दिंग मूढ़वत अपरो मतलब दिग मतलब दिशा और मूढ़ मतलब तो मूर्ख जो जिसको दिशाओं का पता नहीं लग रहा है तो युक्ति से भी वो बाधित नहीं होता युक्ति तो बिना बाध्यते उसको समझा दिया कि भैया ऐसा, ऐसा है ऐसा है है अभी रात जब दिन है सूर्य ऊपर है उसको खूब समझा लिया कि ये ऐसा है देखो यज्ञ में हम यहां बैठते हैं और ये ये करते हैं इससे पता लगता है कि पूर्व दिशा यहाँ है खूब युक्तियां बता दी वो उससे दिमाग से निकलता नहीं है तब तक नहीं निकलता है तृत जब तक सूर्य का प्रत्यक्ष नहीं हो जाता है तब तक, तक दिमाग से निकलेगा नहीं उसके और जब उसने सूर्य को देख लिया उगते हुए एक बार दो बार अब उसका मन स्थिर हो जाता है कि हाँ ये पूर्व दिशा है इस उदाहरण को देकर के सांख्य दर्शनकार ये कहना चाहते हैं कि बहुत सी बातों का जब तक हमें प्रत्यक्ष नहीं होगा तब तक विश्वास नहीं होता है कितना ही समझा लो कितना ही समझा लो समझ में नहीं आता है परमात्मा के बारे में बहुत सारी बातें हैं कितनी बार सुन लेते हैं बताते हैं लेकिन मन में बैठा रहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है परमात्मा निराकार है और सृष्टि को बना दिया ऐसे कैसे हो सकता है जो भी बनाते हैं तो हाथ पैर वाले होते हैं तो परमात्मा कैसे बना देता है बिना आकार और परमात्मा निराकार है दिखता नहीं है वो भी है और हम भी बैठे हैं दोनों एक साथ कैसे रह सकते हैं परमात्मा अनंत है अनंत कैसे है अब इतनी बातें हम सुनते हैं लेकिन बहुतों के मन में जब तक प्रत्यक्ष नहीं हो जाता वो शंका बनी रहती है और कई बार युक्ति से बाधित भी हो जाती है तो सूर्य को देखिए जिनके भी मन में संदेह है सूर्यास्त को देखिए आपके मन से दिशा भ्रम की दिशा भ्रम दूर हो जाएगा दूसरा प्रश्न यहां पूर्ण मौन बताया गया है क्या संध्या मंत्र हवन में मंत्र ओम का उच्चारण करें अथवा नहीं करें आपकी इच्छा है आप कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं हमारी तरफ से बाध्यता नहीं है पूर्ण मौन है इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मंत्र बोलने हैं तो हम उसको आपको रोकेंगे मंत्र आप बोल सकते हैं जैसे अभी मंत्र पाठ किया यज्ञ में करते हैं संध्या में करते हैं अथवा कक्षा के अंदर जो कुछ बुलवाया जाता है वो मौन इसलिए रखा जाता है कि यहां आकर के हम सांसारिक चर्चा ना करें नहीं तो सांसारिक चर्चा आप करेंगे कुछ ना कुछ करेंगे आप वहां से आए हैं तो ऐसा ही बातचीत होगी एक दूसरे को देखेंगे परिचय प्राप्त करेंगे वो अपने घर परिवार के बताएगा सुख दुख आपका मस्तिष्क तो वैसा ही चलता रहेगा जैसा वहां पर है अब जो चीज सीखने आए हैं उसके लिए आपका मानस तैयार हो और जो सुना है उसको आप मनन कर सकें आपके पास समय मिले आप चिंतन कर सकें इसके लिए मौन रखा गया है तो ऐसे में यज्ञ के मंत्र संध्या के मंत्र बोलने से तो कोई बाधा नहीं होगी उन चीजों में इसलिए वो आप बोल सकते हैं लेकिन जो अधिक गंभीरता में गए हैं अधिक गंभीर से अंतर्मुखी बने हुए हैं जो साधक ऐसे में बहुतों को मंत्र आदि बोलने की भी इच्छा नहीं करती है तो उनके लिए हम बाध्य नहीं करते जरूरी नहीं समझते कि आप बोले ही आप जिज में मौन बैठते हैं बैठिए आप नेत्र बंद करके बैठते हैं बैठिए कोई आपको नहीं टोकेगा आप उससे भी मौन रख सकते हैं जो व्यक्ति की आंतरिक स्थिति बनती है साधना में उसको हर चीज बाहर से जो भी आलंबन आता है या कोई भी क्रिया उसको बाधा के रूप में दिखाई देती है साथ में से बहुत से लोग इसको अनुभव करते होंगे या जो नए हैं, जैसे जैसे साधना करेंगे वो इसको अनुभव करेंगे यज्ञ में मंत्र बोलना भी बाधक लग सकता है संध्या में मंत्र बोलना भी बाधक लग सकता है एक दूसरे को देखना बाधक लग सकता है इसलिए मौन के साथ वैसे यहाँ शिविर में ये भी रखा जाता है आपको सूचना हुई या नहीं हुई मेरे को पता नहीं हमारी दृष्टि नीचे जो अधिक साधना करते हैं दूसरे को देखना भी नहीं है दृष्टि नीचे रखते हैं लेकिन वो प्रतिबंध नहीं है आप कक्षा में है आप मेरे को देखते हैं मैं आपको देख रहा हूं जो कुछ व्यवहार के लिए आवश्यक है वो करना होता है लेकिन फिर भी आपकी आंतरिक स्थिति बनी है आप नेत्रों को नीचा रखिए नीचा मतलब आपके नाक की जो नोक है उसमें नीचे रखिए। कुछ तो देखना पड़ेगा नहीं तो ठोकर लग सकती है नीचे देखना है लेकिन जब हम किसी व्यक्ति को देखते हैं साधना के काल में आप उपासना से उठे हैं, तब आपने देखा युद्ध में उठे है तब देखा तो किसी को भी देखेंगे तो उसका रंग रूप भी आएगा लगेगा इसने कैसे कपड़े पहन रखे ये है ये कैसा व्यक्ति है ये धनवान है ये निर्धन है ये पढ़ा लिखा लग रहा है समझदार लग रहा है गांव का लग रहा है शहर का लग रहा है दस तरह की बातें आती और जिस तरह के रंग रूप वालों का हमारा जैसा अनुभव रहता है पिछला उस तरह के भाव भी आ जाते हैं हमारे मन में कि ऐसा व्यक्ति इस रंग रूप वाला ऐसा होता है ये ऐसा होता है इसका दिखना मेरे उस परिचित के समान है उस रिश्तेदार के समान है इत्यादि बातें भी वो व्यक्ति भी जुड़ जाते हैं स्मृति आ जाती है उन सबसे बचने के लिए आप में से जिनकी गंभीर स्थिति बनती है वो नजर नीची रखिए चलते फिरते किसी को देखना नहीं आपको क्या आवश्यकता है किसी को देखने की आपको जो समस्या है कोई आवश्यकता है पर्ची में लिख के डाल दीजिए आपके पास वो वस्तु आ जाएगी यहां आप अपनी साधना के लिए आए हैं मेरी साधना करनी है, मेरे को कुछ प्रगति करनी है तो ऐसे में अब एक एक को तो पढ़ाया नहीं जा सकता तो संभव नहीं है अभी आज के समय में समूह में ही रहना होता है लेकिन समूह में रहते हुए भी हम एकांत में रह सकें अपने में रह सकें उसका यह तरीका है कि हम बातचीत नहीं करें दूसरों को देखें नहीं और दृष्टि को नीचे रखें तो आप में से जिनकी भी अभी स्थिति बनती है या एक दो दिन तीन दिन बाद में बनेगी जैसे जैसे मौन सदेगा ये सब चीजें आप सुनेंगे अपना चिंतन चलेगा आपके पुराने संस्कार उभरेंगे तो हो सकता है बिल्कुल आप खोलने की इच्छा ना करें आपकी अंदर रहने के लिए अंदर अंतर्मुखी होने का मौन होने का जो आनंद है वो अगर आपको आने लग गया तो आप कुछ भी बाहर की बाधा को नहीं पसंद करेंगे किसी की भी आप में से स्थिति हो सकती तो अपने आप भी बनती है स्थिति और प्रयास करके बनाई भी जाती है तो ऐसे में आप जो बोलना चाहते मंत्र आदि को बोले बिना मंत्र बोले अगर आपको नींद आती है अच्छा नहीं लगता है उदासियां आने लगती हैं तो आप मंत्र बोलें लेकिन मंत्र ना बोलते हुए भी आंख बंद रखते हुए भी आप अपने को जागरूक रख सकते हैं नींद नहीं आ रही है सजग हैं तो आप मौन रहिए कक्षा में भी आप मंत्र न बोलिए चाहे प्रारंभ का हो भोजन में भी आप मंत्र नहीं बोला है मत बोलिए हमारी तरफ से उसमें आपको बाध्यता नहीं है अगला प्रश्न पृथ्वी आदि को स्थूल भूत कहते हैं क्या रस आदि जो तनमाता है सूक्ष्म भूत कहते हैं तो ये कुछ थोड़ा सैद्धांतिक विषय है कि सृष्टि की रचना जब होती है तो सांख्य दर्शन के अनुसार जब सृष्टि बनती है तो मूल सृष्टि जो मूल उपादान कारण होता है मेटीरियल कॉज होता है ये संसार बना कैसे उसके मूल तत्व तो क्या है सत्वर स्तम तीन कण माने जाते हैं जिसको हम सामान्य भाषा में बोलते हैं वो व्यक्ति बहुत सात्विक है ये राजसिक है ये तामसिक है ये सत्वर स्तम तीन कण होते हैं उससे जो चीज बनती है उसमें महत्व बुद्धि तत्व भी बोलते हैं उससे अहंकार बनता है अहंकार एक द्रव्य घमंडा अहंकार नहीं एक इंद्रिय जिससे हमें अपना बोध होता है अच्छा बुरा दोनों तरह का विद्यायुक्त और विद्यायुक्त दोनों तरह का अहंकार और उससे एक तरफ ग्यारह इंद्रियां बनती हैं, ग्यारह इंद्रियों का मतलब पांच ज्ञान इंद्रिया पांच कर्म इंद्रिया और एक मन। और दूसरी तरफ पांच तनमात्राए बनती हैं जो तो आकाश तन शब्द तन स्पर्श तन रूप तन रस तन और गंध तन तो ये जो पांच तन्मात्राएं मैंने बोली इसके पहले जो शब्द बोले शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये शब्द बोले मैंने इनको पांच तन्मात्राएं बोलते हैं सूक्ष्म भूत कहते हैं लेकिन ये अपने आप में गुण नहीं है केवल ये द्रव्य है इनमें गुण रहते हैं और इन पांच तन्मात्राओं से फिर जो भूत बनते हैं इनके मिलने से उनको पंचमहाभूत बोलते हैं स्थूलभूत बोलते हैं इनमें भी ये गुण रहते हैं लेकिन तनमात्राओं की स्थिति में इनमें ये गुण प्रमुखता से रहते हैं और एक एक गुण रहता है जब महाभूत बनते हैं तो अनेक गुण मिलजुल करके बनते हैं इसलिए इनको तनमात्र नहीं कहते तन मात्रा मतलब बस उतनी ही मात्रा वही चीज उतना ही है तो जैसे गंध तन मात्रा है उसमें गंध ही गुण है लेकिन जब उससे पृथ्वी बनती है तो अन्य तनमात्राएं भी मिल जाती हैं और मिलने से पृथ्वी के अंदर गंध भी है तो रस तो भी है तो रूप भी है स्पर्श भी है ये गुण माने जाते हैं के पांच स्थूलभूत और सूक्ष्म हुए आगे पूछते हैं जो अहंकार महतत्व सत्वर स्तम्भ को शास्त्रों में क्या नाम दिया है यही नाम दिया जो आप बोल रहे हैं सत्वरस्तम तीन है इनको मिलाकर बोलेंगे तो मूल प्रकृति मूल प्रकृति के नाम से कहते हैं केवल प्रकृति के नाम से भी कहते हैं और उनसे जो सबसे पहला तत्व बना है उसको महतत्व गुद्वी तत्व ये कहा जाता है और अहंकार को अहंकार ही कहा जाता है यही नाम इनके प्रचलित है अगला प्रश्न महर्षि दयानंद जी को शिवरात्रि पर्व पर बोध प्राप्त हुआ कि यह सच्चा शिव नहीं हो सकता अर्थात जो जिसकी पूजा की जाती है उसके प्रति उनके मन में ये भाव आ गया सच्चा शिव तो कोई और है और वे सच्चे शिव की तलाश में निकल पड़े मैं यह जानना चाहता हूं कि उनकी जीवनी में वह कौन सा क्षण आया था कि जब उनको सच्चे शिव की अनुभूति हुई अर्थात ये जानना चाहते हैं कि सच्चे शिव का अनुभव उनको कब हुआ पूरे जीवन में वो कौन सी बात थी कैसे हमें पता लगे इतना तो पता लग गया था शिवरात्रि के दिन कि यह सच्चा शिव नहीं है लेकिन सच्चा शिव कौन है कैसा है ये पता नहीं लगा था अब सच्चे शिव का बोध भी दो तरह से एक ज्ञान के रूप में समझ के रूप में कि सच्चा शिव क्या है शास्त्रों को पढ़ के गुरुजनों को सुन करके पता लगता है हमें जैसे आप हमको पता है एक है कि सच्चे शिव की अनुभूति इसको दूसरे शब्दों में कहेंगे ईश्वर का साक्षात्कार ईश्वर की अनुभूति शिव यानी तो परमात्मा ईश्वर का साक्षात्कार महर्षि दयानंद को कब हुआ न सच्चे शिव की अनुभूति कब हुई एक ज्ञान के स्तर पर और एक साधना के स्तर पर अनुभूति होती है वो कब हुई तो इस विषय में सीधे सीधे तो कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं होता है कि कहीं लिखा हुआ हो उनकी आत्मकथा में स्वयं ने जो उन्होंने संक्षिप्त जीवन लिखा है अथवा अच्छा जो अन्य जीवनियां मिलती हैं लेकिन हम उनके कुछ वर्णनों से स्पष्टीकरण कर सकते हैं कुछ समझ सकते हैं एक अवसर आता है कि वो घर छोड़ के निकले तो स्पष्ट ही है कि उस समय तक उनको सच्चे शिव का बोध नहीं हुआ था फिर तो उन्होंने सन्यास लिया था तो कोई कह सकते हैं भाई जब सन्यास लिया तो ईश्वर का साक्षात्कार हो गया होगा सच्चे शिव का बोध हो गया होगा लेकिन महर्षि दयानंद ने जब सन्यास लिया उसका अलग कारण था कि उनको भोजन आदि की असुविधा थी कि सन्यासी बनूंगा तो भोजन आदि मिल जाएगा उस समय जो सोचता इस आधार पे उन्होंने सन्यास ले लिया आज भी लोग ऐसे इन अनेक कारणों से सन्यास लेते हैं ईश्वर का साक्षात्कार होने पे जो सन्यास लिया जाता है ऐसा स्वामी दयानंद जी का नहीं था फिर वो बहुत जगह घूमते रहे वो कहें भटकते रहे सच्चे शिव की खोज नहीं करते करते उनको एक व्यक्ति ने बताया हिमालय में उधर ऊपर कि आप मथुरा जाओ गिरजानंद जी का संकेत किया कि वहां आपको सच्चा ज्ञान मिलेगा तो वहां उससे पहले तक उनको नहीं हुआ ये मान सकते हैं और वहां जाकर के दरवाजे वाली जो घटना है गिरज्ञान तो जी ने पूछा कि कौन आए कौन हो एक तो प्रसिद्ध वाक्य है उन्होंने कहा कि यही तो जानने आया हूं कि मैं कौन हूं तो ये वाक्य कौन कहेगा अभी तक तो उन्होंने आत्मा को भी नहीं जाना था मैं हूं कौन जिज्ञास बनी हुई थी लेकिन तो परमात्मा का या शिव का अनुभव तो तब तक उनको नहीं हुआ होगा ये हम निश्चय से कह सकते हैं अब विरजानंद जी के पास उनको सत्य ज्ञान प्राप्त हुआ आर्ष ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त हुआ वेद की कुंजी प्राप्त हुई और वो आर्ष परंपरा के यूं कहें टिमटिमाते अकेले दीपक बचे हुए थे विरजानंद जी जिनसे वो मिल गया अगर वो भी कड़ी टूट जाती तो पता नहीं कब कैसे मिलता हमारे को सच्चा ज्ञान लेकिन हम ये आशा करते हैं गिरजानंद जी ने उनको सत्य सत्य ज्ञान बताया था तो जान के स्तर पर वहां उनको सच्चे शिव का ज्ञान हुआ होगा अनुभव नहीं कह रहा हूं ज्ञान हुआ होगा वो तो वहां अवश्य हो गया होगा क्योंकि ये बहुत आवश्यक तत्व है और स्वामी दयानंद जी को गिरजानंद जी अलग से पढ़ाया करते थे विशेष अन्यों को सबको नहीं पढ़ाया करते थे हर बात नहीं बताते थे क्योंकि एक बार बाद में उनका एक जगह शास्त्रार्थ हुआ था वो गिरजयानंद जी के ही पढ़ाए हुए शिष्य थे वो गृहस्थी थे तो शास्त्रार्थ हुआ और शास्त्रार्थ में महर्षि ने उनको पराजित कर दिया तो उन्होंने पूछा कि आपको किसने बताया बोले गिरजानंद जी ने बताया ये सारी बातें वो गिरजानंद जी के पास पहुंचे कि मेरे को क्यों नहीं पढ़ाया आपने ये सब तो बोले आप गृहस्थी थे और आपका जैसा स्तर था मैंने बताया ये सन्यासी थे ब्रह्मचारी थे और ये अलग खोज में थे इनको मैंने वो बातें बताई थी तो जयानंद जी ने उनको सत्य ज्ञान तो दिया था अब वहां तक उनको ईश्वर की अनुभूति हो गई नहीं होगी अभी विचारणीय है लेकिन ज्ञान के स्तर पर तो आ गया होगा अब उसके बाद में वहां से वो आगरा आए थे कुछ समय लगभग दो वर्ष अनेक शास्त्रों का उन्होंने फिर अध्ययन किया स्वयं गिरजयानंद जी की दी हुई कुंजी के अनुसार वहां के लिए घटना आती है वहां जो उनके सेवक थे एक अंतर व्यक्ति थे उन अनपढ़ व्यक्ति के मुख से इतिहासकार या जीवनी लेखक कहते हैं कि वो व्यक्ति क्यों कहते थे तो उनकी सेवा करते थे भोजन आदि बनाते होंगे तो बोले स्वामी दयानंद जी 18 अट्ठारह घंटे समाधि लगाया करते थे और जब उन्होंने पूछा कि आप इतनी देर समाधि लगाते हैं 18 घंटे तो बोले ये तो योग का एक अंश है मैं तो पंद्रह पंद्रह दिन लगाना चाहता हूँ लगा सकता हूँ अर्थात समाधि की बात वहां हमें पता लगनी शुरू हुई है वो आगरा में आके ही लगी हो ये तो कह नहीं सकते हो तो सकता है विरजानंद जी के काल में ही ये लगनी शुरू हो गई होगी वो तो एक बहुत संस्कारी आत्मा थी और बहुत तेजी से उनको एकदम ऊपर जाना था पवित्र आत्मा थी दोष नहीं थे राजद्वेष से रहित थे निर्मल थे वो एकदम से ऊपर जा सकते और जैसा आज भी हम लोग सब समझते हैं और पुनः प्रवचन में भी महर्षि ने लिखा है जीवनी के अंदर ये बात कही जाती है कि क्यों कोई व्यक्ति अचानक एकदम साधना में ऊपर बढ़ जाता है तो पिछले जन्म के संस्कार होते हैं अच्छे बुरे दोनों होते हैं लेकिन साधक के एकदम बढ़ जाता है तो महर्षि को तो एक थोड़ी सी दिशा मिली साधना उनकी पिछले जन्मों की रही ही है और वो एकदम से ऊपर चले गए एक संभावना इस समाधि वाले काल से कि आगरा के काल में उनको समाधि लगनी शुरू हो रही थी और अट्ठारह घंटे की समाधि तो सामान्य खेल नहीं है समाधि ही मुख्य खेल नहीं है न बहुत महत्वपूर्ण चीज है वो उनको वहां होनी शुरू हो गई थी हम कह सकते हैं वो समाधि किस स्तर की थी ये तो कह नहीं सकते लेकिन समाधि लग रही है हो सकता है आत्मा का साक्षात्कार हुआ फिर आगरा के बाद में वो उज्जैन भी गए थे वहां भी जो चर्चाएं हुई उसमें उससे पहले वो अधिक कुछ बताया नहीं करते थे वहां उन्होंने बहुत सारी बातें बताई राजा को उसके बाद फिर वो जयपुर आए थे जहां उन्होंने शैव मत की स्थापना की थी और वैष्णव मत का खंडन किया था एक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि अगर स्वामी दयानंद जी को सच्चे शिव का बोध हो गया था तो ये जयपुर में राजा के यहां ये घटना कैसे हो गई ये घटना आगरा के बाद की है आगरा से फिर वहां करौली आए फिर करौली के वहां से राजा ने सूचना भिजवाई कि ऐसे ऐसे एक वैष्णव आए हुए है वो शैव मत का खंडन करते हैं आप आइए और वैष्णव मत का खंडन कीजिए तो उसमें एक जगह यह मिलता है स्वामी दयानंद जी ने कहा कि मैं वैष्णव मत का तो खंडन कर दूंगा लेकिन शैव मत का मंडन नहीं करूंगा आप नाराज तो नहीं होंगे वैष्णव मत का खंडन कर दूंगा लेकिन शैव मत का मंडन भी नहीं करूंगा लेकिन अगर वैष्णव मत का खंडन होता है तो शैव मत की स्थापना हो ही जाती है ये सोच के राजा ने बुलवा लिया है उनको अर्थात जयपुर वाली घटना से हम ये निर्णय निकाले कि महर्षि को तो पता ही नहीं था कि सच्चा शिव कौन है इसलिए तो उन्होंने शिवलिंग को भी शिव माना और दुदाक्ष की मालाएं गले गले में डल गई पशुओं में भी हाथियों में भी डलने लग गई ऐसा उन्होंने लिख रखा है वहां पर तो इसको देख करके कोई कह सकता है कि उनको उस समय तक ईश्वर का साक्षात्कार या सच्चे शिव का ज्ञान नहीं हुआ होगा लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि महर्षि ने ये घटना वैष्णव मत को निरस्त करने के लिए की थी क्योंकि उनको तो निरस्त दोनों को करना था उनकी सामर्थ्य अधिक होते हुए भी सहयोग नहीं था जनता का नहीं था राजा का नहीं था तो उनको एक अवसर लगा होगा कि कम से कम मैं वैष्णव मत को तो यहां पर खंडन कर दूं दोनों प्रमुख थे दो दोनों से लड़ना था उनको दोनों को ठीक करना था तो कम से कम एक को तो करो न इस दृष्टि से उन्होंने किया होगा इसलिए उन्होंने वैष्णव मत का खंडन किया और शैव मत की स्थापना की अब देखिए उसके बाद क्या होता है जयपुर से चल के वो अजमेर आके पुष्कर आए अगले तीन चार छह महीनों की बात है और यहां आए और यहां आकर के उन्होंने शैमत का खंडन शुरू कर दिया जब राजा को जयपुर के राजा को पता लगा तो वो नाराज हुए आप शैव मत को यहां स्थापन, ऐसे स्थापना करके गए और खंडन कर रहे हैं तो इतनी जल्दी महर्षि को सच्चे शिव का बोध हो जाता या उनको पहले से सच्चे शिव का ज्ञान ही नहीं हुआ गिरजानंद जी के पास में ऐसा हम नहीं कह सकते तो ये जो घटना है ये तो नीति के तहत उन्होंने वैष्णव मत को खंडन करने के लिए कि दो हमारे शत्रु हैं दो मिथ्या ज्ञान है तो एक को करना है तो दूसरे का सहारा लेके पहले एक को तो समाप्त करो दूसरे को फिर बाद में देखेंगे लेकिन अभी तो दोनों सामने हैं किसको करेंगे दृष्टि से उन्होंने किया होगा लेकिन उनको ईश्वर का सच्चा स्वरूप ज्ञान की दृष्टि से पहले हो चुका होगा और समाधि भी लग रही होगी और अंत में बाद में ऋग्वेद आदि पार्ष्भूमि का स्पष्ट लिखते ही हैं तो संकेत आते हैं उपाय मैंने ईश्वर को जान लिया ब्रह्म को जान लिया उसको जान करके ही मैं ये सब कह रहा हूं तो यद्यपि बिल्कुल हम ठीक ठीक नहीं कह सकते लेकिन घटनाओं से ऐसा लगता है कि संस्कारी आत्मा में विरजयानंद जी के पास रहते हुए या उसके बाद में आगरा में रहते हुए जो शास्त्रों का अध्ययन भी किया और अपनी साधना भी की तभी उनको ईश्वर का साक्षात्कार या सच्चे शिव का बोध हो गया होगा तो आज का विषय में इतना ही रखता रक्तम समय हो गया है तीन बार उनका उच्चारण करेंगे और सूचना के लिए कर्मवीर जी आ जाएंगे कार्य के लिए भी तो, तो। तो। तो। सभी को साधारणाता ओमशा